यम ब्रह्मा इंद्र रुद्र ब्रह्मेन्द्र रुद्रमुत दिव्य वेद सांग पद क्रमोपनिषद गाय साम ग्या वस् नमनसा तदते न मनस पश्योनो यदो सुरासुरगणा देवा तस्मी नम श्रुतिम पर स्मृतिम पर भारतम पर भजन तो अहम हनंद वंदे यिंदे पर ब्रह्म <coughs> नम कमल न भ कमलमा कमल कमलपद नमस्ते कमल क्षण यो ब्रह्मण विदधात् पूर्वं यो वै वेद प्रणुणति तस्म देव आत्म बुद्धि प्रकाशम मुक्षुर वही शरण प्रपदे वेद वेदांत वेद आनंद सच्चिदानंद श्री कृष्ण चंद्र पादार बिंदा नियमानुसार थोड़ी देर भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिए पश्चात विषय प्रारंभ होगा <coughs> भजोगी आप लोग सावधान हो जाएं। पिछले 19 दिन के प्रवचनों में मैंने आप लोगों को बताया कि विश्व का प्रत्येक जीव आनंद स्वरूप भगवान का अंश है शक्ति है अतएव स्वाभाविक रूप से बिना किसी के सिखाए पढ़ाए ही एकमात्र भगवान का दिव्यानंद ही चाहता है और उसी आनंद के हेतु अनाज काल से प्रतिक्षण प्रयत्नशील भी है क्योंकि कोई भी जीव एक क्षण को अकर्मा नहीं रह सकता और आनंद प्राप्ति के हेतु ही प्रत्येक जीव को प्रत्येक क्षण प्रयत्न करना है महान आश्चर्य है अनंत जन्म बीत जाने पर भी अद्यावधि आनंद का लवलेश भी नहीं प्राप्त हो सका अनंत बार हम स्वर्ग गए अनंत बार नरक गए मृत्यु लोक में आए मानव देह भी अनंत बार मिल चुकी किंतु अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सके क्यों इस पर विचार किया गया कि ब्रह्म जीव माया ये तीन तत्व अनाद्यनंत शाश्वत हैं इनके परिज्ञान से ही अज्ञान जाएगा और हम अपने आप को और अपने लक्ष्य को और उस लक्ष्य की प्राप्ति की साधना को समझेंगे अभी तक हमने अपने आप को नहीं समझा किसी से भी पूछो आपका परिचय मैं कमिश्नर हूं गवर्नर हूं मैं पोस्ट नहीं पूछता मैं आपका परिचय पूछता हूं मैं सुरेश हूं नरेश हूं दिनेश हूँ ये तो आपका नाम है ये तो मैं मनुष्य हूं ये तो आपकी बॉडी है शरीर है हम आपका परिचय पूछ रहे हैं आप कहते नहीं है ये मेरा शरीर दुर्बल हो गया मेरा शरीर रुग्ण हो गया बूढ़ा हो गया ये मेरा बोलते हैं ना तो वो किसका है जिसको आप मेरा बोलते हैं मेरा मन मेरी बुद्धि ठीक नहीं हो रही है हर जगह आप मेरा लगाते हैं, तो जिसका शरीर है जिसका मन है जिसकी बुद्धि है वो कौन है तुम्हें वे बगले झांकते बता नहीं पाते मैं कौन हूं जो अपने आप को नहीं पहचानता उसको पागल खाने में रहना चाहिए महापुरुष लोग कहते हैं यह संसार भगवान का पागल खाना ही तो है जो जो अपने आप को नहीं पहचानते उनको भगवान ने इसी पागल खाने में भेज दिया है सारे पागल क्या कर रहे हैं एक माँ एक बाप एक भाई एक बीबी एक पति दो चार बच्चे इनको अपना मान रहे हैं और जो असली माता पिता भाई बंधु है भगवान उनको भूल गए अपने को पंजाबी बंगाली मद्रासी पुरुष स्त्री ये सब मान रहे हैं आत्मा हूं ये भूल गए इसलिए भगवान ने एक चौरासी लाख योनियों का पागलखाना बना रखा है और उसमें डॉक्टरों को भी भेजते हैं बड़े बड़े संत आते हैं स्वयं भगवान भी आते हैं समझाते हैं अरे पागलों समझो तुम कौन हो अगर तुम ये मान लो कि मैं जीवात्मा हूं दिव्य हूं स्प्रिचुअल पर्सन हूं तो फिर तुम्हारा हैप्पीनेस भी स्पिरिचुअल होगा वो तो भगवान होंगे संसार नहीं होगा संसार तो भगवान ने तुम्हारे शरीर के लिए बनाया है ये शरीर पंच महाभूत का है माया का और संसार भी पंच महाभूत का है इसलिए ये शरीर का सब्जेक्ट संसार आत्मा का सब्जेक्ट परमात्मा तुम आत्मा का सब्जेक्ट संसार दे करके आत्मा को सुखी करना चाहते हो ये तो एक ऐसी बात है कि तुम कान से देखना चाहते हो आंख से सुनना चाहते हो इंपॉसिबल अत ब्रह्म तत्व पर विचार किया गया और बताया गया कि जिससे संपूर्ण विश्व उत्पन्न होता है जिससे जीवित रहता है रक्षित होता है पालित होता है और जिसमें विश्व का लय होता है उस सुप्रीम पावर को ब्रह्म भगवान परमात्मा गॉड कहते हैं और जीव उसी भगवान का अंश है शक्ति है और तटस्थ शक्ति है अर्थात डायरेक्ट अंश नहीं है जीव शक्ति विशिष्ट ब्रह्म का अंश है अगर डायरेक्ट अंश होता तो, तो माया हावी न होती जैसे समुद्र का एक बूंद ले लो चाहे एक घड़ा भर लो सब का पानी एक से जायके का होगा नमकीन तो अगर हम भगवान के डायरेक्ट अंश होते तो भगवान की तरह आनंद स्वरूप होते विज्ञान स्वरूप होते लेकिन ये दोनों चीजें हमारे पास नहीं है हम आज्ञा हैं और दुखी हैं, भगवान सर्वज्ञ है और आनंदमय है ये अंतर क्यों इसलिए कि हम भगवान के पराशक्ति, युक्त स्वरूप शक्ति के अंश नहीं हैं, हम भगवान के जीव शक्ति विशिष्ट ब्रह्म के अंश हैं। हमारे ऊपर सदा से माया हाबी है एक दिन हाबी हुई ऐसा नहीं हम सदा से मायाबद्ध हैं लेकिन एक दिन माया से अतीत हो सकते हैं कैसे वो भी बताया गया कि उस सुप्रीम पावर को जानकर प्राप्त करके यह जीव आनंदमय हो सकता है अनंत जीव आनंदमय हो चुके हो रहे हैं होंगे उसको जान कर उसको पाकर वो प्रकाश स्वरूप है जैसे प्रकाश के आने पर अंधकार नहीं रह सकता ऐसे भगवान के साक्षात्कार से माया भाग जाती है हमारे हृदय में भगवान सदा बैठे हैं ध्यान दीजिए कोई बाप कोई मां कोई बेटा कोई पति कोई बीबी कय दिन साथ देगा कितना साथ देगा और हमारा भगवान सदा हमारे साथ रहता है हम अनंत बार बारूकर शूकर कीट पतंग योनियों में गए वहाँ भी भगवान सदा साथ रहा हमारे अनंत जन्मों के कर्मों के अनुसार हमको गवर्न करता है उन पिछले कर्मों का फल देता है वर्तमान कर्म को नोट करता है और इंद्रिय मन बुद्धि में तत्त कर्म करने की शक्ति देता है ऐसा पिता ऐसा सखा कौन होगा जिसको हमसे कोई मतलब नहीं कोई स्वार्थ नहीं हमारे गंदे आइडियाज नोट करता है हमारे संसार में कोई अच्छी डिग्री पाले आईएएस में आ जाए और उससे कहा जाए हमारे यहाँ सर्विस करोगे हाँ, हाँ, हाँ, कहिए क्या सर्विस है पाखाना साफ करना है ए, क्या भक्त करते हैं आप मैं आई ये गंदी सर्विस नहीं करता हाँ कलेक्टर बनाओ कमिश्नर बनाओ हाँ, हाँ, और भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वशक्तिमान सर्वद्रष्टा सर्वनियंता सर्वसाक्षी साक्षी सर्व सर्वेश्वर वो हमारे गंदे गंदे आइडियाज नोट करता है हम अच्छे आइडियाज कितने निकालते हैं मन से हमारी जो ये मशीन है अंदर आ, ये ये कहीं राग कहीं द्वेष किसी के बुराई किसी के दिन भर यही करते हैं हम लोग नोट करता है बिना पैसे के और फल देता है आज आप लोग यहां क्यों बैठे हैं आप लोगों को मानव देह क्यों मिला है स्वर्गण देवते में स्वर्ग के देवता इसी मानव देह को चाहते हैं चौरासी लाख में सर्वोच्च कक्षा में आप बैठे हैं क्यों पिछले जन्म में आपने ऐसा कुछ शुभ कर्म किया है फिर उसमें भी भगवत विषय में आपकी रुचि है ये क्यों सात अरब आदमियों में कितने आदमियों की रुचि भगवान की ओर जाने की है सब संसार में मस्त हैं, भगवान की ओर जाने की प्रवृत्ति उन्हीं को होगी जो पूर्व जन्म में भी साधना की कर चुके हैं भगवान अंदर बैठकर उस पूर्व जन्म के कर्म का फल देते हैं तो जीव तत्व पर भी विचार किया गया यह जीव अणु है हृदय में रहता है अत्यंत सूक्ष्म है और सारे शरीर में व्याप्त रहता है चेतना पैदा करता है और अच्छा बुरा कर्म करता है और पिछले कर्मों के अनुसार जो प्रारब्ध दिया गया है भगवान के द्वारा उसका फल भोगना पड़ता है ये सब जीव का कर्तव्य है लेकिन अगर भगवान को जान ले तो बात बन जाए शास्त्रों वेदों का बड़ा विस्तृत विवेचन करके आपको बताया गया कि भगवान को कोई नहीं जान सकता क्योंकि जानने का हमारा जो मैटर है वो माइक है मटीरियल है इंद्रियां मन बुद्धि ये सब माया से बने हैं भौतिक हैं ये संसार का ज्ञान ही पूरा नहीं प्राप्त कर सकते देखो आज संसार के बड़े बड़े वैज्ञानिक ही इस संसार का क्या मूल कारण है नहीं समझ सके कितना परिवर्तन कर चुके है अपने विज्ञान में पहले हाइड्रोजन ऑक्सीजन फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, फिर न्यूट्रॉन फिर और उसके एक विद्युत शक्ति फिर और उसके पीछे कहते हैं कोई है तो कोई है को मैं नहीं जानता और मैं जान भी नहीं सकता हार गए वैज्ञानिक क्योंकि भगवान को कैसे जानेंगे इस संसार का भी तो अंतिम कारण भगवान है तो हमारी इंद्रियां मन बुद्धि ये आत्मा को भी नहीं जान सकते भगवान को क्या जानेंगे हम निराश हुए लेकिन फिर शास्त्रो वेदों ने बताया कि वो जिस पर कृपा कर देता है और अपनी शक्ति दे देता है अपनी शक्ति तो हमारी आंखें दिव्य हो जाती हैं, मन दिव्य हो जाता है तब हम भगवान को जान सकते हैं लेकिन वो कृपा भगवान से प्राप्त होना ये किसी शर्त पर निर्भर है वरना सब के ऊपर हो जाती वो कृपा थोड़े से महापुरुष क्यों हुए हा इसके लिए तीन मार्ग आपको बताएंगे कर्म ज्ञान भक्ति वेदों में भी ये तीन मार्ग है पुराणों में भी शास्त्रों में भी सर्वत्र क्योंकि हम सचित आनंद के अंश हैं तो का स्वभाव कर्म चित्त का स्वभाव ज्ञान आनंद का स्वभाव प्रेम ये हमारा नेचर है कर्म पर विचार किया गया कि शास्त्र वेद के और प्रमुख रूप से वेद के बताए हुए विधि निषेध को कर्म कहते हैं लेकिन उसमें छह बड़े कड़े कड़े नियम हैं एक नियम भी थोड़ी सी भी गड़बड़ी उसमें हो जाए तो जजमान का नाश हो जाए देखो बिजली घर में काम करने वाले सर्वेंट बड़ी सावधानी से काम करते हैं एक तार भी गड़बड़ हो जाए हो बिजली घर जल जाए वो आदमी जल जाए एक एक तार ठीक होना चाहिए ऐसे ही देवताओं का कर्म यज्ञ आदि विधिवत होना चाहिए वो इस कल युग में असंभव है काली नहीं कर्म कल युग में कर्म का विधान इतना कठिन है हो ही नहीं सकता और अगर कोई कर भी ले तो उसका फल स्वर्ग वहां भी दुख अशांति काम क्रोध लोभ मोह मोहरा है जैसे हमारा मृत लोग ऐसे स्वर्ग लोग ठीक है वहां के सामान उच्च कक्षा के हैं यो समझ लो हमारे यहां का एक घसी और एक मुकेश अंबानी ये देखने का फर्क है और कोई फर्क नहीं जो सुख गाय को हरी घास में मिलता है वही सुख बड़े बड़े खरग पतियों को छप्पन प्रकार के व्यंजन में मिलता है आनंद में अंतर नहीं है देखने का अंतर है एक भिखारिन अपने बच्चे का आलिंगन करती है वही सुख मिलता है जो एक राजा को अपने राजकुमार के आलिंगन में मिलता है यही सुख स्वर्ग में है नश्वर और वो भी कुछ दिन का जितना पुण्य होगा उतने दिन तक आप स्वर्ग में रह लीजिए, जैसे हमारे यहां लोग मंत्री बन जाते हैं और प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं पांच साल को उसके बाद पार्टी हार गई वो हार गए तो, तो एक किनारे पड़े रहते हैं कोई हेड कांस्टेबल भी नहीं पूछता हमारे संसार में ऐसा होता है ना ऐसे ही वो स्वर्ग लोग कुछ दिन के लिए मिल गया जब पुण्य समाप्त हो गया तो स्वर्ग से नीचे गिरा दिए गए फिर हीन तरंबा बिसंत के अनुसार कुत्ते बिल्ली गधे के योनियों में डाल दिए गए अरे जैसे आपने बैंक में दस लाख जमा कर दिया अब आप कमाना बंद कर देते हैं है क्या कमाना आप से खाएंगे बैठे बैठे हस हाँ? लाख आपने खूब मनमाना खर्च करना शुरू किया बड़े बड़े होटलों में बड़े बड़े ऐश्वर्य में और इंग्लैंड अमेरिका का दौरा शुरू किया दो साल में सब खत्म कर दिया अब इसके बाद आप बैंक जाएंगे तो बैंक वाले कहेंगे कृपया बाहर पधारिए। अब कुछ नहीं है आपका ऐसे स्वर्ग का हाल है ब्रह्मलोक लोक पर्यंत सुख नहीं अरे सुख कैसे होगा ये तो सब माया का साम्राज्य है तुम तो माया के अंश नहीं हो भगवान के अंश हो तुम्हारा आनंद केवल भगवान के पास है फिर ज्ञान पर विचार किया गया और बताया गया कि ज्ञान का तो अधिकारी होना ही असंभव है साधन चतुष्ट संपन्न हो तब अधिकारी हो उन चार साधनों में सबसे पहला साधन है मन पर कंट्रोल सेंट परसेंट मन पर कंट्रोल तो सिद्ध योगियों को नहीं हो सकता हम पहले कहां से करके ले आएं कंट्रोल कि ज्ञान मार्ग में प्रवेश मिले प्रवेश और अगर सात अरब में सात आदमी कोई हो भी असंभव है वो भी तो जब चलने लगेगा ज्ञान मार्ग में तो बार बार गिरेगा क्योंकि उसको संभालने वाला कोई नहीं अतय पथ में भी अन, अनंत अंतरा और अगर अंतिम चोटी पर भी पहुंच जाए ज्ञानी तो आत्मज्ञान हो सकता है ब्रह्मज्ञान नहीं हो सकता और आत्मज्ञानी पर माया हाबी रहती है का माया नहीं जाती विद्या माया नहीं जाती अनानंदा पादक आवरण नहीं जाता अत वो फिर चौरासी लाख में घूमने आ जाता है अतएव ज्ञान से भी न माया निवृत्ति होगी न परमानंद प्राप्ति होगी देखिए ज्ञान से बहुत बड़ी एग्जाम्पल आपके सामने हम रखते हैं सुखदेव परमहंस ये मां के पेट में वेद व्यास की श्रीमती पिंगला बारह साल तक पेट में ही रहे और अगर कोई बाहर वेद मंत्र बोले और गलत बोले तो अंदर से वो बोले हे गलत वेद मंत्र बोल रहे हो वेद व्यास ने कहा तुम कौन हो भाई बाहर आओ उनने कहा व्यास जी मैं क्या बताऊ कौन हूं करोड़ों बाप बना चुका अरे हर जन्म में हम लोग किसी को बाप बनाते ही है अरे मनुष्य ही नहीं कुत्ते बिल्ली गधों को बाप बनाए हैं अनंत बार तो हम क्या बताऊं हम कौन है अरे भाई ठीक है तुम अनंत बार अनंत बाप बना चुके हो लेकिन अब बाहर तो आओ नहीं माया लग जाएगी बाहर अच्छा मैं बर देता हूं तुमको माया नहीं लगेगी अब आओ आए जनेऊ भी नहीं हुआ और समाधि से युक्त तो पायदा ही हुए थे चल दिए यम प्रभ्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यं पायनो बिरा का जुहाव पुत्रे तनमय तया तरविने दुस्तम सर्वभूत हृदय मुनिमानी कहा जा रहे न सुन रहे हैं न देख रहे हैं न सूंघ रहे हैं न रस ले सकते हैं ना स्पर्श कर सकते हैं न सोच सकते हैं जा रहे हैं ये समाधि की अवस्था होती है वरदान मिल गया ना मां के पेट में ही ब्रह्मज्ञानी हो गए आत्मज्ञानी नहीं ब्रह्मज्ञानी। पूर्ण ज्ञान पीछे पीछे वेद व्यास जा रहे हैं अरे पुत्र सुनो कौन सुने वो तो समाधि में है जीवात्मा होश में हो तब तो सुने थोड़ी दूर जाए और गए तो अफ्सराए नंगी स्नान कर रही थी तो सुखदेव परमहंस नंगे जा रहे थे उनको पर्दा नहीं किया उन अफ्सराओं ने अवेद व्यास्त्र वस्त्र पहने थे इनको देख के सबने कपड़ा पहन लिया धिष्टानुया तम ऋषि महात्मा जमा दे परिदुरक्षति मुनऊिदा न तो सुतिक्त दृष्टि भागवत इसके पहले सूत जी का वाक्य था पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का दूसरा श्लोक वेद व्यास ने उन स्त्रियों से पूछा ऐ देवियों, मेरे बेटे के लिए तो पर्दा नहीं किया और मैं बूढ़ा मेरे लिए पर्दा हो रहा है तुम लोग पानी में नंगी स्नान कर रही हो वरुण भगवान का अपमान है ये अपराधिनी हो तुम लोग उन देवियों ने हाथ जोड़कर कहा उनको मालूम था वेद व्यास भगवान के अवतार हैं उन्होंने कहा कि पिताजी मैं जवाब दू हाँ हाँ क्या जवाब देगी तू बोल पिताजी वो जो आपका बालक गया था ना आगे उसने देखा ही नहीं कौन नंगी है कौन कपड़ा पहने है कौन स्त्री है कौन पुरुष है वो तो अपने आप को देख रहा था सब जगह और आपने जो देखा हमारी ओर तो आपने हमें स्त्री रूप में देखा और नंगी रूप में देखा तो आपकी दृष्टि में और आपके बेटे की दृष्टि में अंतर है आप हंस हैं और वो परमहंस है परमहंस अपने सिवा कुछ नहीं देखता कुछ नहीं सुनता और हंस अपने सिवा देखता है लेकिन आसक्त नहीं होता देखता है और परमहंस देखता ही नहीं इतना बड़ा अंतर है तो पिताजी क्षमा करें ओ सुखदेव परमहंस चले गए जंगल में जा एक जगह बैठ गए समाधि में तो थे इधर वेद ने भागवत ग्रंथ बनाया तीन सौ अध्याय का 18000 हजार श्लोक का तो उनके शिष्य जंगल में लकड़ी बीनने गए थे वहां देखा एक इतना सुंदर लड़का और ये पत्थर से ही का बैठा है न हिलता है न डुलता है बड़ी देर वो लड़के वो वेद के स्टूडेंट थे वो देखते रहे आश्चर्य से इतना सुंदर लड़का और ये पत्थर शरीका बैठा है मक्खियां ऊपर बैठी हैं इसको फीलिंग नहीं तो थोड़ा हिलाया उन बच्चों ने कोई असर नहीं कान में एक श्लोक बोले बर पीढ़ नट पर कर्णो कर्णी बिभ्र बास घनक वैजयती मला रान वेणुरधर सुधया पूयवृंदईंदारण्य स्वद रमणम र्ति दसम स्कंद के इक्कीसवें अध्याय का पांचवा श्लोक भगवान का श्रृंगार का वर्णन है इसमें श्री कृष्ण का ये सुना सुनकर आख खोल दिया शुभदेव परमहंस ने फिर सोचा ऐसे है वो तो वो हमको दर्शन तो देंगे नहीं तो अपन वही पुरानी निर्गुण निर्विश निर्विशेष ब्रह्म की समाधि में चलो फिर चले गए फिर हिलाया शिष्यों ने कोई असर नहीं आए लौट के वेद व्यास से बताया गुरु जी ऐसा ऐसा एक लड़का अब मैंने एक श्लोक उसके कान में सुनाया तो जरा आँख खोला फिर उसी प्रकार हो गया वेद्यास ने आख बंद किया और देखा वो मेरा ही बेटा है अच्छा अच्छा देखो बच्चों आपकी बार ये अश्लोक सुनाना उसके कान में गए अहो बकियम स्तन कालपूट जिघाशा पाय यदप्य साध्वी ले गति धातृचिता कंवा दयालु शरण व्रजेम इस श्लोक का अर्थ है जिस पूरी कृष्ण को मार डालने की मंशा से बाय चांस नहीं हमारी इंडिया में उसको 302 कहते हैं मार डालने की मंशा से अस्तन में जहर मिलाकर पिलाया उसको श्री कृष्ण ने गोलोक दे दिया सबसे बड़ी सीट लोगों ने पूछा प्रभु आप तो सर्वांतर जामी है हा हा हैं तो आप तो जानते हैं उसकी मंशा मार डालने की थी हा हा जानते हैं तो उसको तो घोर नरक देना चाहिए था नहीं नहीं ऐसा है कि उसको मां बनने का बहुत शौक था क्या मतलब पूर्व जन्म में वो राजा बलि की लड़की थी रत्नमाला तो जब बामन भगवान गए थे बलि को ठगने उनसे तीन पग पृथ्वी मांगा था तो वो रत्नमाला वहीं खड़ी थी वो मोहित हो गई थी छोटे से बामन भगवान को देखकर और उसने मन में सोचा अगर मैं इस बच्चे की मां होती और दूध पिलाती तो कितना सुख मिलता मुझको तो भगवान ने मन ही मनुष्य को बरदान दिया था कृष्णा कृष्णावतार में आ जाना तो वो पहले ही से महापुरुष थी तो इसलिए मैंने उसको गोलोक दिया है उस जहर पिलाने के बदले में गोलोक नहीं दिया ये रहस्य तो महापुरुष लोग जानते हैं तो ये अश्लोक जब सुनाया कान में सुखदेव परमहंस के तो दम बच्चों तुम लोग कहाँ से आए हो हम अपने गुरुजी के पास है कौन है तेरे गुरुजी गुरु है वो तो मेरे पिताजी हैं हा उन्होंने 18000 हजार श्लोक लिखे हैं इसी प्रकार के भागवत के अच्छा हमको ले चलो वहां फिर वो गए भागवत पढ़ा और फिर परीक्षक को सुनाया तो शौनकाधिक परमहंसों को आश्चर्य हुआ उन्होंने कहा ऐसा कैसे हो गया वो तो परमहंस थे सुखदेव ये पढ़ना तो पहला दर्जा है और समाधि अंतिम दर्जा है समाधि में पहुंचा हुआ महापुरुष आत्मा राम पूर्ण काम परम निष्काम निर्ग्रंथ हो जाता है वो फिर से पढ़े अरे तो श्रवण फिर मनन फिर निधिध्यासन फिर समाधि अब वो तो पूर्ण परमहंस थे अधूरे नहीं सगो दोहन सगोदोह में धीना महाभागत तदाश्रय भागवत पहले स्कंद के चौथे अध्याय का आठवां श्लोक जितनी देर में गाय दुहि जाती है थोड़ी देर को वो किसी गृहस्थी के मकान पर खड़े होते थे 24 घंटे में एक बार खाने को कुछ मिल जाए शरीर के लिए बात वो इतनी बड़ी भागवत सुनने के लिए कैसे बैठे रहे तो सूत जी ने जवाब दिया आत्मा रामाशमुनयो निर्ग्रंथा अब बंत है भक्ति मिथम भूत हरि भागवत पहले स्कंद के सातवें अध्याय का दसवां श्लोक जो परिपूर्ण ज्ञानी हो जाते हैं आत्मा राम निर्ग्रंथ अर्थात जिनकी माया समाप्त हो चुकी है वे भी श्री कृष्ण की भक्त में डूब जाते हैं बरबस बरबस जैसे संसार में कोई गरीब गुड़ खा रहा हो और सामने रसगुल्ला खाता हुआ कोई दिखाई पड़े तो गुड़ नहीं अच्छा लगता वो होता अगर हमको भी मिलता वो रसगुल्ला हरे गुणाक्षिप्त मतिर् भगवान बादरायणी अध्यगान महदाख्यानम नित्यं विष्णु जन एक सात ग्यारह भागवत भगवान में ऐसे गुण हैं श्री कृष्ण में ऐसे गुण हैं ब्रह्म में कोई गुण नहीं होता तो एक पर्सनैलिटी है और श्री कृष्ण में अनंत गुण है जो वा गुण क्रमेशन सत बाल बुद्धि ग्यारहवें स्कंद के चौथे अध्याय का दूसरा श्लोक अनंत गुण है अगर कोई गिनना चाहे तो पृथ्वी के राज्यों को धूलि के कणों को भले ही गिन ले। लेकिन भगवान के गुणों को नहीं गुण सकता गुणात्मनस्ते गुणान बिमा तुम हितावतीर्णस् का ईशिरे दसमस्कंद के चौदाहवें अध्याय का सातवां श्लोक भगवान के गुणों को कोई नहीं जिन सकता अनंत कल्याण गुणात्म को सौ नान्तम गुणान गुणस्त जगमु पहले स्तकंद के अठारहवें अध्याय का चौदाहवा श्लोक अनंत गुण है अनंत उन गुणों से वे परमहंस लोग जबरन बरबस खींच जाते हैं ये स्वभाव है जैसे चंदन का वृक्ष होता है चंदन तो आप लोगों ने देखा होगा खुशबू होती है वृक्ष में वृक्ष में लेकिन ब्रह्मा को देखो फूल नहीं बनाया उसने अगर फूल बनाता तो देखो गुलाब का फूल और गुलाब का पेड़ कितना बड़ा अंतर है कोई गुलाब के पेड़ को सूंगे तो लोग कहेंगे गया गुलाब के फूल को बड़े बड़े राजा महाराजा प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट कोर्ट में लगाते हैं ऐसे ही अगर चंदन में फूल होता तो कितनी खुशबू होती उसमें गन्ना पेड़ गन्ने का कितना मीठा होता है उसमें फल नहीं बना देखो ब्रह्मा को आम का फल कितना मीठा होता है आम की दाल कोई खाए तो पागल खाने भेज दिया जाए अब आम सब खाते ऐसे ही निराकार ब्रह्मानंद से साकार ब्रह्मानंद के रस में कुछ विशेष बैलक्षण्य है कि निराकार ब्रह्मानंदी अपने आनंद को भूल जाता है और साकार प्रेमानंद में बरबस विमुग्ध हो जाता है तो सुखदेव परमहंस ने कहा परिनिष्ठित नय उत्तम श्लोक लीलिया गृहित चेता राज आख्यानम यदअीतवान दूसरे स्कंद के पहले अध्याय का नवा श्लोक तो सुखदेव परमहंसरी सरीखे ज्ञानी भागवत सुन रहे हैं फिर परीक्षित को सुना रहे हैं और आज कल तो नाटक हो रहा है उसी भागवत का एक एक सप्ताह में सब गोलोक जा रहे हैं भागवत सप्ताह सुनते हैं और पंडित जी कहते हैं देखो जी एक सप्ताह सुन लो बस तुम गोलोक में तुम्हारी सीट रिजर्व है और वही पंडित जी जो भागवत सुनाते हैं उनसे पूछो कि भागवत में भागवत सुनने वाले के लिए क्या शर्त है नंबर एक काम क्रोध लोभ मोह मदमात्सर्ज ईर्ष्या द्वेष पाखंड से रहित रहे सात दिन ये भागवत में लिखा है अरे एक मिनट नहीं रहता कोई भगवत प्राप्ति के पहले कैसे हो जाएगा ओ काम क्रोध लो मोह से परि और फिर अगर भागवत सुने त्रृणमन विपठन विचारण परो भक्त्यामोच नागवत के अंत में बारहवें स्कंद में ये कहा गया देखो भागवत पढ़ो या सुनो ठीक है सुनो या विपठन उसके बाद विचारण परो विचार करो अर्थ पर और फिर भक्त्या भक्ति करो उसके बाद अरे वेद व्यास ने भी भक्ति किया पहले और भगवान का दर्शन किया तब भागवत लिखा अपशत पुरुषम पूर्वम मायादाश्रयाम एक साथ चार घोर संसार आस भागवत पढ़ने के पहले जैसे थे वैसे बाद में अब वो कह रहे हैं हो गया हो गया पंडित जी ने कह दिया अब हम दो लोग चले जाएंगे <laughs> अरे उसी भागवत में तो लिखा है कि किसी प्रकार से भी न साधय तिमाम जोगो न सांख्यम धर्म उद्धव कोई मुझे नहीं प्राप्त कर सकता भक्तिया हमें कयाग्राहिया एकमात्र भक्ति से ही मैं प्राप्त किया जा सकता हूं और कोई मार्ग ही नहीं कोई सिद्धांत ही नहीं है सुनने पढ़ने से क्या होगा ये तो इंद्रियों का वर्क है अरे सुनना पढ़ना जब से बच्चा पढ़ता सुनना शुरू करता है प्राइमरी में आ, सच बोलो झूठ मत बोलो ये सुनते सुनते पढ़ते पढ़ते अनंत बार मर गया लेकिन प्रैक्टिकल हुआ क्या पढ़ने से क्या होगा सुनने से क्या होगा शब्द ब्राह्मण निष्णा तो न निष्णा परे यदि अरे वेद कह रहा है नायमात्मा प्रवचने न ना लभ्यो वेद शास्त्र पुराण सब लग जाए से कुछ नहीं होगा भक्ति करनी होगी आगे हम बताएंगे आपको तो सुखदेव परमहंस क्योंकि भगवान के एक स्वरूप को प्राप्त कर चुके थे इसलिए उनके और मधुर स्वरूप में मुग्ध हो गए हम लोगों ने भी श्री कृष्ण को देखा है अनंत बार लेकिन मल्लाना मसंद नृणाम नरबरा स्त्री नाम स्मरो मूर्तिमान गोपाल स्वजनो सता च्युतिभुज शास्ता स्विद्रोस् मृत्युभोज पतेर्ज विदुषा तत्व पर वृश्णीना परिदि रंग साग्रज दशम में अध्याय का सत्रह श्लोक कंस की सभा में धनुष यज्ञ हो रहा था श्री कृष्ण बलराम खड़े थे वहां हम लोग भी थे हम सब लोग देख रहे थे पब्लिक के रूप में हा दोनों लड़के खड़े हैं ये धनुष तोड़ेंगे ये कहा आए हैं ब्रज के हैं नंद के हैं क्या है इनको खड़ा कर दिया ऐसे हम लोग कमेंट्री कर रहे थे खड़े होकर अरे हम लोग तो बुद्धि रखते हैं ना अपनी अपनी माइक उसी के हिसाब से सोचते राम खड़े हैं धनुष यज्ञ में जनक की सभा में हम लोग वहां भी थे देखा विदुषण प्रभु राटमय दिशा बहुमुख कर पद लोचन शीशा क्यों साहब संसार में आप किसी को देखेंगे तो या तो अच्छा लगेगा और या तो खराब लगेगा और या तो कॉमन मैन लगेगा बस लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि एक आदमी एक आदमी को देखे कहे इसके चार सिर है और दूसरा बगल में बैठा कहे तुमको गिनती भी आती है आठ है तीसरा कहे नहीं जी बारह सिर है अरे ऐसा कैसे है जी उसको इतने सिर कहा से दिखने लग गए आपको अरे मैं कोई अंधा हूं क्या गिन रहा हूं ये भगवान के शरीर का वै लक्षण है जा रही भावना जैसी प्रभुमूरत देखी तीन तैसी तो श्री कृष्ण को देखने से काम नहीं बनेगा वो तो अंदर बैठे हैं क्या काम बन रहा है सर्व व्यापक भी है क्या काम बन रहा है अरे हम उन्हीं के अंदर बैठे हैं आनंद सिंधु मध्य तव बाशा और बिनु जाने कतम या आत्मनि तिष्ट ओ ज्ञान से आत्मज्ञान होगा ब्रह्मज्ञान के लिए भक्ति करनी पड़ेगी वो भगवत कृपा से ब्रह्म ज्ञान होता है लेकिन ब्रह्म ज्ञान होने पर भी वो सगुण साकार के प्रेमानंद में बरबस आकृष्ट हो जाता है सुखदेव परमहंस की तरह अभी सुखदेव ही की बात मैं कर रहा हूं एक प्रश्न मैंने कल रखा था शंकराचार्य के बारे में कि शंकराचार्य ने तीन भगवानों को चैलेंज किया विपरीत बोले एक तो बुद्धावतार शंकराचार्य के पहले भगवान बुद्ध का अवतार हुआ था हमारे यहां तो वो वेद के विरुद्ध बोल गए ये भगवान की बातें कौन समझे स्वयं वेद के कर्ता धरता और वेद वेद वेद कृत वेद और स्वयं वेद के विरुद्ध बोले क्यों इसलिए कि उस समय वेद का गलत अर्थ करके और हत्याएं करने लगे लोग जानवरों की और मांस खाने लगे और सिद्ध कर दिया कि वेदों में लिखा पंडितों ने तो बुद्ध भगवान आए उन्होंने कहा वेद व्यर्थ है वेद की तरफ मत जाओ तुम लोग हम जो कहते हैं वो करो अहिंसा परमो धर्मा आत्मा भी नहीं कुछ होती बुद्धि सब कुछ है बौद्ध धर्म इस धर्म को काटने के लिए शंकराचार्य है वे शंकराचार्य वेद व्यास के बनाए हुए वेदांत के ऊपर इतना भयानक हमला किया उन्होंने कहा आत्मकृते परिणाम ये ब्रह्म सूत्र है इसकी व्याख्या करने लगे जब भगवान ही संसार बन गए हैं भगवान में सब जीव थे महाप्रलय में और माया भी सब भगवान के अंदर प्रविष्ट हो गए थे उसी प्रकार भगवान ने प्रकट कर दिया तो ये इसका <laughs> पठन करते ही शंकराचार्य ने कहा वेद भ्रांत थे भ्रांत माने स्क्रू ढीला था और भगवान के अवतार भी है वेद ये भी शंकराचार्य बोल रहे हैं कापी च कृष्ण आयती आपकी बात नीति साक्षात ब्यासो नारायण अपरा नारायण है ब्यास जी और उन्हीं को भ्रांत कह रहे हो हा तुम ठीक तो हो नॉर्मल तो हो हाँ और क्या मायातीत है जगत गुरु है अरे शंकर के अवतार हैं हम भगवान शंकर के पद्म पुराण में श्री कृष्ण ने कहा शंकर जी से देखो तुम शंकराचार्य बन के जाओ मृत्यु लोक में और लोगों को हमसे दूर करो अपनी माइक कल्पना करके द्वारा सिद्ध करो कि सगुण साकार भगवान होता ही नहीं बस केवल निर्गुण निराकार ब्रह्म होता है तो इससे क्या होगा इससे लोगों को हमारे प्रति श्रद्धा कम हो जाएगी और वैराग्य नहीं होगा लोगों को और सृष्टि अधिक बढ़ेगी उत्तरखंड के बहत्तरवें अध्याय का एक सौ श्लोक में कहा है श्री कृष्ण ने शंकर जी से इसलिए वो श्री कृष्ण के विपरीत बोल रहे हैं कि श्री कृष्ण तो मायाधीन माया जुक्त ब्रह्म थे और वही श्री कृष्ण की भक्ति भी करते श्री कृष्ण के गुण गाते हैं हम आपको आगे बताएंगे तो ये भगवान और महापुरुषों की विचित्र बातों पर बुद्धिमत लगाना ये उल्टा सीधा सब कुछ करते हैं क्योंकि इनको डर तो है ही नहीं कि हमको पाप लगेगा कुशलाचरते न ईसा मी स्वार्थो तो न विद्यते विपर्जयर्थ हो तो, निरहकारिणाम विभो दसम स्कंद के तैतीसवे अध्याय में जब परीक्षित ने प्रश्न किया था सुखदेव से तब उत्तर में कहा है उन्होंने ये जो सिद्ध महापुरुष होते हैं अच्छा कर्म करे तो फल नहीं मिलेगा गलत कर्म करे तो फल नहीं मिलेगा ये कर्म से परे हो जाते हैं अन्यत्र धर्मा धन्यत्राधर्मा पाप पुण्य इनको छू नहीं सकता फिर भगवान को क्या छुएगा तो बुद्धा बता या हो या हो या शंकराचार्य हो ये सब महापुरुष और भगवान है इसलिए इनके किसी कार्य में बुद्धि नहीं लगाना और दुर्भावना नहीं करना मैंने तो उनकी विनोद भरी इन बातों को बता दिया आगे और बताऊंगा बोलिए लाडली लाल की देखे। देखे।